P.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा पांच की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमजिम में संकलित एक पाठ पाठ का शीर्षक है बिना जड़ का पेड राजा के दर्बार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुचा आज एक नया व्यापारी आया पता नहीं क्या इस अद्भुत में क्या है समझ में नहीं आ रहा उसने गर्व से कहा महाराज मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं क्या कैसे पता चलेगा और बिना पौधे के पौधा कैसे लग सकता है आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है अगर बता देगा कि आपके यहां चाकरी करने को तैयार हूं हम्म यह भी उसके पास ठीक है जनक बात है सभासद पंडितों पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए मैं अब कैसे निकल सकता हूं कैसे कैसे उत्तर दे सकते हैं बहुत सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा महाराज मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है और चाहे यह कैसे पता लगाए लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए महाराज और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहां ठहरना होगा हां संदूक बदला ना जाए इसकी निगरानी के लिए हम भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं हम mm. सभी मान गए और व्यापारी गोनु झा के यहां चला गया रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे रात काटनी थी इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही बातचीत के क्रम में गोनु झा ने कहा भाई हम कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूं पेड़ों में भांति-भांति के फूल खिलते हैं hmm. वो भी रात में uh, क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति-भांति के फूल खिला सकते हैं उसने अहंकार से कहा क्यों नहीं मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं hmm. और उनके रंग-बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं ओ oh. <laughs> ये सुनते ही गोनु झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए आ, आ, आ, दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए गोनु छाने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाल कर छोड़ी पर ये क्या दरबार में गोनु धाजी को क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहा है सब हसद छुंजला गए महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा गोनु झा यह क्या बेवकूफ की शहनाई बजा दी सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए गोनु झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा महाराज सर्वप्रथम दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं लेकिन यह मेरी मजबूरी थी क्या इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है इसमें ही बिना जड़ के भांति-भांति के रंगों में फूल खिलते हैं ओ बहुत <गण> <गण> <देखे था। गण> अच्छा सवाल <गण> देखिए जैसे वर्तमान में मुस्कुरा रहे हैं और इकट्ठे व्यापारी अवाक रह गया उसने सहमते हुए कहा महाराज इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया हम्म फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनुचा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिश बाजी ही है? गोनुचा ने सहजता से कहा, <laughs> व्यापारी, जब आपने ये कहा कि बिना बीज पानी के पेड उखते हैं, और उनमें भांती-भांती के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा परन्तु मेरे पूछने पर ये कहा कि रात ही में आपकी ये फसल अच्छी लगती है तब जरा भी संचाई नहीं रहा कि इसमें आतिश बाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा व्यापारी मायूस हो गया राजा ने कहा वे आ परी जी महाराज आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है जी आप यहां रहने के लिए स्वतंत्र हैं पर अपना कमाल रात में दिखा कर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा जी अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनु झा ही हैं धन्यवाद महाराज <laughs> महाराज की जय महाराज की जय गोनु झा की जय गोनु झा की जय बिना जड़ का पेड़ अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख वीरेंद्र झा कलाकार मंजू मैनी बाबला कोचर सुनील लोहिया और राजेश आहूजा ध्वनि अंक दीपक पांडे औरमिता भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन